रुक जाना नहीं तू कहीं हार के कांटों पे चल के मिलेंगे सारे बाहर के रुक जाना नहीं तू कहीं हार के कांटों पे ल के मिलेंगे साए बाहर के और राही हो र I'm a little bit nervous. एक बात कही कि आज के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और मैं कुछ भी बात शुरू करने से पहले आपको सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमने अपने पॉडकास्ट के फॉर्मेट में जो थोड़ा बहुत परिवर्तन किया उसको वाइडली अप्रिशिएट किया गया पसंद किया गया तो मुझे आ, मैं ये कह सकता हूं कि मेरी हिम्मत बढ़ी कि मैं कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकता हूं और एक्सपेरिमेंट करते रहने से मुझे लगता है कि मुझे भी कुछ नॉवेल्टी मिलती है और शायद आप जो कि मेरे लिए इतना समय निकालते हैं हर हफ्ते आपको भी अच्छा लगता होगा तो साहब मगर आज हम अपने पुराने फॉर्मेट पर वापस चल रहे हैं और यहाँ पर हम एक बात ऐसी करना चाहते हैं जो कि बहुत दिनों से मेरे मन में उठती है और जिसका कुछ संबंध अभी, अभी हाल की घटनाओं से भी है यानी कि जैसे मैंने कहा ना कि मैं एक्सपेरिमेंट करता हूं और आप उसे पसंद करते हैं तो इसका संबंध उस बात से लिए जो मैं अब करने जा रहा हूं और वो है कुछ न कुछ सीखते रहना तो साहब देखिए इसका सवाल ये, ये मतलब शिक्षा से नहीं है मैं किसी किस्म की पढ़ाई लिखाई की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पर आपको बता दू अक्सर कि एक चुटकुला कहा जाता है कि जब एक बच्चा दूसरे बच्चे को देखता है जिसकी माँ उसे चम्मच से खाना खिला रही है और हर चम्मच से खाना खिलाने के बाद हर चम्मच पर कहती है ये हो गया वन ये हो गया दो ये हो गया तीन तो दूसरा बच्चा चिल्लाकर कहता है भैया खाना तो खा लो मगर ये जो गिन रही है उस पर ध्यान मत देना क्योंकि ये तुम्हें नंबर सिखाने की कोशिश कर रही है तो साहब मतलब ये सावधान करने की बात है मैं इसीलिए आपको बता दे रहा हूं कि आप आगे मेरी बात सुनने से इनकार कर दें तो उस, वो मत करिएगा क्योंकि मैं किसी किस्म की पढ़ाई लिखाई की बात नहीं करने जा रहा मैं यहां पर आपसे वो बात करने जा रहा हूं जो कि मैं अक्सर कहना चाहता हूं और वो है सीखना सीखने से मेरा मतलब है कि क्या हम हमेशा कोई नई चीज सीखने की कोशिश करते हैं यहां पर आपको एक मजे की बात बताता हूं जो कि अक्सर मेरे साथ होती है वो ये है कि नई चीज सीखने का मुझे बेहद शौक है मगर मेरी क्षमताएं बड़ी सीमित हैं। यानी कि मैं सीखना तो बहुत कुछ चाहता हूं मगर जब सीखना शुरू करता हूं तो थोड़े समय के बाद मेरा पेशेंस खत्म हो जाता है पेशेंस मतलब उसको कंटिन्यू करने का पेशेंस यानी कि आगे बढ़ने का पेशेंस उसी चीज में उस विषय में और अधिक गहराई तक जाने का पेशेंस या यू कहूं मैं कि मेरा एटीट्यूड हो गया है चलता है यानी जितने से काम चल जाए उतना सीखना एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूं आ, कभी कभार नया फोन लेने का अवसर आता है हर दो तीन साल में एक बार तो आ ही जाता है तो जब आप नया फोन लेते हैं तो मैं यहां पर यह बात बता दूं साथ साथ कि नया फोन मैं लेता नहीं हूं मुझे मेरी बेटियों के द्वारा दे दिया जाता है तो साहब जब नया फोन मिलता है तो अब उसमें बहुत से चीजें नई नई डालनी पड़ती हैं यानी कुछ आप उसमें कोई ऐप डालते हैं कॉन्टैक्ट को रिन्यू करना पड़ता है वगैरह वगैरह ये सब अब आजकल तो हालत ये हो गई है कि आप पुराना फोन लीजिए और नए फोन से उसको तार से जोड़िए और उसके बाद पुराने फोन से नए फोन में सारा डेटा ट्रांसफर हो जाता है मतलब ऐसा मुझको लगता है मगर साहब एक जमाना वो भी था कि जब ऐसा नहीं था यानी दो तीन साल पहले या पांच छह साल पहले ऐसा नहीं था उसमें कुछ टेक्निक अब होती थी जिससे उसको ट्रांसफर किया जाता था या शायद सिम कार्ड में पहले डेटा लेकर के वहां से कहा सॉरी मैं उसको ज्यादा डिटेल में नहीं जानता हूं मगर इतना जानता हूं कि बहुत बार उसको सीखने की कोशिश की मगर साहब सीख नहीं पाया नतीजा क्या हुआ कि मेरी बेटी छोटी वाली मैं, मुझे कहना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि वो अगर मैं नहीं कहूंगा तो बाद में वो मुझसे शिकायत करेगी कि तुमने मेरा नाम नहीं लिया तो वो मुझे कहती है कि भैया तुम छोड़ दो मैं कर देती हूं अब साहब देखिए हालत यह हो गई कि सीखने का शौक हमारा मगर वो मारा गया क्योंकि अब जब भी कभी हमें जरूरत पड़ती है तो हम इंतजार करते हैं कि भैया कब वो आवे और हमें सिखा दे सिखाए नहीं मतलब कर दे हमारा काम तो सीखने की बात खत्म हो गई अब आपको बताए पॉडकास्ट करना पॉडकास्ट करने का आइडिया बड़ी बेटी ने दिया जब उसने आइडिया दे दिया तब हमने कहा कि भाई तुम इसको कुछ इसका सिस्टम बना दो उसने सिस्टम भी बना दिया और उसने सिस्टम बना के एक पूरा फॉर्मेट मतलब क्या बोलते हैं उसको एक्सेल शीट पर बना के मुझको दिया आप विश्वास करिए कि इस पॉडकास्ट को करने के लिए There are some सम्वेंटी थर्टी steps. मैं जितने दिनों तक उसके साथ रहा मैं सीखने की कोशिश ही नहीं कर रहा था क्यों क्यों सीखने की कोशिश नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे पता था कि मैं थोड़ा struggle करता रहूंगा तो वह आ जाएगी मेरी मदद करने के लिए और मदद कर भी देती थी मगर एक दिन मैंने तय किया कि नहीं ये छड़ी के सहारे चलना ठीक नहीं तो मैंने खुद उसको करने का प्रयास किया और साहब हो गए आप विश्वास करिए कि ये प्रयास करके सीखना इससे मुझे इतना इतनी इस कदर खुशी मिली कि मैं आपको शब्दों में उसको बयान नहीं कर सकता आप में से सभी लोग जिन्होंने कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश की होगी आप जानते होंगे कि वो सीखने में कितना मजा आता है कितना आनंद आता है और साहब मैं सच बताऊं सीखने के कारण तो बहुत से हो सकते हैं कभी तो मजबूरी होती है कि कोई चीज नहीं आती है और करना है तो साहब मजबूरी में सीख लेते हैं। जैसे कि हमने खाना बनाना जो था वो शौक में सीखा हमारे बहुत से दोस्तों ने खाना बनाना मजबूरी में सीखा नहीं नहीं भैया मैं उस मजबूरी की बात नहीं कर रहा हूं जहां पर कि आपके सिर पे डंडा तान के आपसे काम करवाया जाता है वो वाली मजबूरी नहीं कह रहा हूं मजबूरी यह है कि आप अकेले रहते हैं और आपको खाना खाना है तो खाना बनाना पड़ेगा तो साहब एक वो सीखना होता है अब एक सीखना होता है जहां पर आप शौकिया सीखते हैं मजबूरी कुछ नहीं but... मगर मैं आपको बताऊं कि मैंने खाना बनाना जो सीखा वो शौकिया सीखा क्योंकि मजा आता था एक्सपेरिमेंट्स करते थे कभी सफल होते थे कभी असफल होते थे जैसे आपको बताऊं एक बार की बात है कि साहब हमने शायद इसका जिक्र मैंने पहले अपने किसी दूसरे पॉडकास्ट में भी किया है माता जी पिताजी कहीं बाहर गए हुए थे हम हमारा भाई और हमारे एक मित्र हम तीनों लोगों ने यह तय किया कि भाई आज मटन बनाया जाए घर पे और साहब हम लोग वो बनाने के लिए गए और मटन वगैरह कुछ खरीद कर लाए अब ज्यादा तो पता था नहीं मगर ये मालूम था कि ये मटन में अगर जो कुछ मसाले डाल दिए जाएं तो अच्छा बन जाए अब साहब कौन से मसाले डाले जाएं तो अब चूंकि हम ही उसमें अग्रणी थे तो हमने उसमें तरह तरह के मसाले डालने शुरू किए डाले होंगे साहब अब हमें तो याद नहीं क्या मसाले डाले थे मगर डाले बहुत मसाले डाले उस जमाने में हमें भूनने की कला नहीं आती थी कला तो यू आज भी नहीं आती है क्योंकि हमारे अंदर उतना धैर्य नहीं है कि हम उसको आराम से भून सकें मगर उस जमाने में तो कुछ भी धैर्य नहीं था तो साहब नतीजा क्या हुआ कि हमने उसको करना शुरू किया और जब कुछ बना मतलब जब वो बनकर तैयार हुआ इस कदर बेस्वाद था कि हमें खाते नहीं बना साहब हम तीनों लोग जो थे जो कि लक्कड़ हजम पत्थर हजम भी खा लेते थे हम लोग तीनों व्यक्ति उस मटन को नहीं खा सके और शायद 10-12-15 रुपए का जो भी हम वो एक किलो मटन लेकर आए थे वो हम लोग से खाया नहीं गया और अल्टीमेटली उसका निस्तारण करना पड़ा अब आप समझ सकते हैं कैसे निस्तारण हुआ होगा साहब हम बताना यह चाहते हैं कि शौकिया सीखने में एक्सपेरिमेंट्स का बड़ा रोल होता है आज हम ये बता सकते हैं कि आज अगर हम कुछ खाना बनाते हैं तो डेफिनेटली खाने वाले उंगलियां चाट कर खा जाते हैं एक्सपेरिमेंट करते करते सीख गए साहब तो अब यह तो सवाल हुआ सीखने का एक एंगल कभी कभी मजबूरी में सीखना पड़ता है वो मजबूरियां कैसी होती है कभी तो काम की मजबूरी होती है कभी मजबूरी होती है कि अगर आपने नहीं किया तो ऐसी परिस्थिति आ जाएगी जिसमें कि आप मुश्किल में पड़ जाए तो साहब ऐसी मजबूरी कब आती है वो आपको बताते हैं हमें ख्याल है कि साहब हम नैनीताल ट्रांसफर हुए और नैनीताल ट्रांसफर होने के बाद वहां पर एक हमारे सीनियर अधिकारी थे जिन्होंने कहा कि मैं आपको पांच दिन की छुट्टी दे सकता हूं यानी फ्रेंचली फ्रेंचली आप समझते हैं ना जिसमें कि अर्जी एप्लीकेशन नहीं देनी पड़ती बोले मगर शर्त यह है कि आप मेरी कार यहां से नैनीताल से लखनऊ पहुंचा दीजिए मैंने कहा साहब ये तो बाएं हाथ का खेल है पहुंचा दूंगा उनकी साथ कार थी हमने उस समय तक सिवा मारुति के और कोई कार नहीं चलाई थी मगर हमने कहा साहब हां हम चला लेंगे उन्होंने भी निश्चिंत भाव से हमें अपनी कार की चाबी दे दी पेट्रोल भरवा दिया और थोड़े पैसे भी दे दिए कि भाई अगर पेट्रोल और लगे तो भरवा लेना और चलो साहब हम चल दिए शाम को चार पांच बजे चले होंगे रात में जाकर बरेली में रुक गए और अगले दिन बरेली से चले और शायद 11-12 एक बजे तक हम लखनऊ पहुंच गए उन्होंने हमसे पूछा कि भाई गाड़ी ठीक ठाक आ गई हमने कहा साहब बिल्कुल आपके सामने खड़े बोले आपको कोई परेशानी नहीं हुई हमने कहा नहीं साहब हमने बीच में दो बार पानी वगैरह डाला इसमें वो मारू फेड थी ना साहब तो उसमें वो पानी डालना और थोड़ा ठंडा करना ये सब चलता था हमने कहा साहब वो सब डाला और हम चले बोले और इसका बोनेट खुल के ऊपर नहीं आ गया हमने कहा नहीं साहब वो तो नहीं आया बोले यार इसका तो बोनेट ही खराब था हमने इसीलिए तुमको दी थी क्योंकि बोनेट बीच बीच में खुल के ऊपर आ जाता था अच्छा आप देखिए हम हमने सीख लिया गाड़ी चलाना भी सीख लिया उन्हीं की गाड़ी पर मगर ये अगर जो उन्होंने हमें पहले बता दिया होता तो आपसे कह रहे भगवान की कसम खाके कि हम साहब गाड़ी कभी छूते भी नहीं खैर अब साहब ये तो एक परिस्थिति हुई अब आपको बताए तीसरा सीखना जो है ना वो होता है चैलेंज के रूप में यानी अगर कोई आपको ये चुनौती दे दे कि भैया आपसे ना होगा अब आपको बताते हैं इसका भी एक उदाहरण देते हैं साहब बैंक में हम, आपने, हम, हमने आपको बताया होगा कि हम बैंक में नौकरी करते थे बहुत साल बैंक में नौकरी किया तो बैंक में उस जमाने में जब हम नौकरी करते थे तब साहब एक चीज हुआ करती थी बैलेंसिंग करना बैलेंसिंग बड़ा भारी काम होता है मतलब हुआ करता था साहब इसको हाउसकीपिंग ही समझ लीजिए एक तरह से और उस जमाने में बैंक में हमारे बैलेंसिंग बड़ी पेंडिंग हुआ करती थी और साहब जो रीजनल मैनेजर साहेबान होते थे उनकी एक बड़ा जिम्मेदारी का काम होता था कि बैलेंसिंग करवाइए फलानी ब्रांच में और कई ब्रांचेस जो थी उनमें बै, बैलेंसिंग मुश्किल होती थी साहब तो बैलेंसिंग अब हम आपको बताएं हम साहब बैंक में प्रोवेशनरी ऑफिसर के तौर पर भर्ती हुए थे और इत्तेफाक की बात यह है कि हमें कभी बैलेंसिंग करने का बहुत ज्यादा अनुभव नहीं था हमें यह तो मालूम था कि बैलेंसिंग करना क्या होता है मगर हमें यह नहीं मालूम था कि बैलेंसिंग करने की तकनीकें क्या क्या होती हैं देखिए बैलेंसिंग करने में तकनीक कुछ खास नहीं है खाली हर अकाउंट का बैलेंस उतार के और उसको एक निश्चित तिथि के बैलेंस से मिलाया जाता था अक्सर उसमें गलतियां निकलती थी गलतियां इसलिए निकलती थी कि कभी पता चला कि तेरे की तिरसठ की जगह 36 लिख गया तो पता चला सारा बैलेंस जो है वो छत्तीस के हिसाब से कट गया कभी पता चला कि साहब कोई बैलेंस मिस हो गया इस तरह के कुछ तरह तरह की टेक्निक्स थी तो जो जो बड़े माहिर ढूंढने वाले हुआ करते थे वो अक्सर बैलेंसिंग की टेक्निक जान के बैलेंसिंग का डिफरेंस ढूंढ लिया करते थे मगर बताते नहीं थे ताकि दो तीन दिन तक आराम से काम अपना करें नहीं बैलेंसिंग की किताब लेके बैठे दिन अपना गुजर जाता था और साहब रीजनल मैनेजर साहेबान जो थे वो लोग टीमें बनाते थे तो टीम बन के जाया करती थी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में दूसरी ब्रांच से तीसरी ब्रांच में रोज जमाने में हॉल्टिंग शायद हम लोग को तीस चालीस पचास रुपए कुछ रोज की मिलती थी ब्रांच वाला जो थे वो खाना खिलाते थे तो आपको चालीस पचास रुपए रोज का फायदा हुआ करता था साहब क्या हो गया कि हमको भी एक ब्रांच में टीम के साथ बैलेंसिंग करने को भेज दिया गया हमसे यह कहा गया हमने बता भी दिया रीजनल मैनेजर साहब को कि साहब हमसे बैलेंसिंग होगी नहीं क्योंकि हमें आता नहीं है वो काम तो उन्होंने कहा आपको आता हो या नहीं आता आप जाइए और कम से कम टीम के साथ लगे रहिए हमने कहा साहब ठीक है हम टीम के साथ लगे रहेंगे अब साहब हम आ गए टीम के साथ लगे रहे जब टीम के साथ काम कर रहे थे तो वहां पर कुछ लोगों ने यह चैलेंज किया कि अरे ये तो प्रोबेशनरी ऑफिसर से भर्ती हैं, इनसे बैलेंसिंग कहां होगी प्रोबेशनरी ऑफिसर से भर्ती का ये जो था एक बड़े गाली नुमा टोन में यह बात कही गई थी इस तरह गाली नुमा टोन में कही गई जैसे कि हम काम करना जानते ही नहीं साहब बस लग गई बात दिल को आप भरोसा करिए हमने उस दिन बैठकर कम से कम शायद चार या पांच लेजर बैलेंस किए चार पांच लेजर बैलेंस करना बड़ी बात होती है साहब ये आप आज तो जो हमारे आज नए सुनने वाले हैं वो ये बात नहीं समझ पाएंगे मगर जो हमारे पुराने साथी जिन्होंने बैलेंसिंग का जमाना देखा है वो इस बात को मानेंगे कि ये बड़ा भारी काम था खैर साहब ये तो एक बात हुई अब आपको बताएं साहब हम शाखा प्रबंधक होकर पहुंचे एक शाखा में छोटी सी ब्रांच थी हमारी उस ब्रांच में गए तो वहां पर एक साहब थे हमारे जो कि अक्सर ये कहा करते थे कि साहब अरे आपसे क्लीन कैश कहां मिलेगी क्लीन कैश मतलब दिन भर का लेखा चोखा वो अक्सर ये कहा करते थे कि आपसे कहा मिलेगी आप क्लीन कैश क्या मिला पाएंगे बस बात लग गई दिल को चैलेंज हो गया और उस चैलेंज का नतीजा ये हुआ कि हमने क्लीन कैश मिलाना सीख लिया अब साहब वो क्लीन कैश मिलाना सीखना अपने आप में उतनी बड़ी बात नहीं है बड़ी बात यह है कि हमने कोई नई चीज सीखी अब आप अब हमारे जो साथी अगेन हमारे जो बैंक के साथी हैं ना वो हंसेंगे हमारे ऊपर कि भैया नई चीज क्या सीखी क्लीन कैश तो प्रोवेशन के दौरान में सीख लेना चाहिए था हां यार सीख लेना चाहिए था नहीं सीखा था और खासतौर से महारत तो हासिल नहीं की थी अब भाई महारत उस समय नहीं हासिल की उसके बाद हमें जरूरत नहीं पड़ी साहब एक बात अब एक और चैलेंज की बात आपको बताएं साहब हमको रिटायर होने के बाद कॉन्करेंट ऑडिटर का काम करने का मौका मिला भैया कॉन्करेंट ऑडिटर के काम मतलब अपने बैंक में ही हम आपको बता स्टेट बैंक में ही कॉन्करेंट का ऑडिटर का काम करने को मिला और यहां पर क्या हो गया कि हमको कंप्यूटर से ऑडिट करना था साहब हम उस जमाने के बैंक ज्वाइन किए हुए आदमी थे जिस जमाने में कि रजिस्टर और लेजर पे काम होता था उसके बाद हम इत्तेफाक से बैंक में ऐसे ऐसे जगहों पर पदों पर रहे जहां पर कि हमें ए, ये कंप्यूटर पे बैंकिंग करने का मौका नहीं मिला था मगर जब हम ऑडिट करने के लिए गए तो हमको बताया गया कि साहब आपको तो कंप्यूटर पे ऑडिट करना है अब साहब चैलेंज क्या था कि भैया कंप्यूटर पे ऑडिट करना है और हमें तो कंप्यूटर पढ़ना ही नहीं आता चलाने की तो बात ही छोड़ दीजिए तो साहब वो भी एक सीखने का मौका मिला उस सीखने से अपने आप को फायदा भी हुआ साहब ये भी एक बात हो गई अब आपको एक बात बताएं सीखने का एक और कारण भी है और हालांकि वो इन्हीं से मिलता जुलता है और वो है डी का आप सोचेंगे साहब डींग हाँकना क्यों सीखने के कारण हो सकता है डींग हाकना इसलिए सीखने का कारण हो सकता है क्योंकि अगर आपको किसी दूसरे को इंप्रेस करना है कि भैया मेरा ज्ञान बहुत है मैं बड़ा ज्ञान बहुल आदमी तो उसके लिए आपको कुछ सीखना पड़ता है अब आपको इसका उदाहरण देता हूं अपनी जिंदगी में सीधी सी बात क्या थी साहब कि हम आ, मतलब फिल्में वगैरह देखने में बहुत ज्यादा यकीन नहीं रखते हैं मगर हम एक ऐसी समुदाय यानी एक ऐसी सोसाइटी में पड़ गए कुछ समय के लिए जहां पर कि नई फिल्में देखना और उनके बारे में चर्चा करना यह बड़ा महत्वपूर्ण चर्चा का विषय हुआ करता था अब साहब आपको बताएं उस जगह पर अपनी अहमियत साबित करने के लिए हम क्या करते थे कि उस फिल्म के बारे में यानी कि जो भी नई फिल्में रिलीज होने वाली होती थी उनके बारे में इधर उधर से ज्ञान इकट्ठा कर लेते थे और उस समाज में जब हमें बात करने का मौका मिलता था तो हम अब उन बातों को बढ़ा चढ़ा बताया करते थे कहानी कहना तो हमारी पुरानी आदत है और कहानी बनाना भी आदत है तो साहब हम कहानियां बना भी देते थे कहानियां सुना भी देते थे आपको और बताऊं जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपसे ज्ञान की अपेक्षाएं बढ़ती जाती हैं जब ज्ञान की अपेक्षाएं बढ़ें तो उस वक्त सबसे जरूरी चीज यह होता है कि आपके पास ज्ञान होना चाहिए अगर ज्ञान नहीं है तो मुश्किल हो जाता है भाई अब यहां पर जब मैं ज्ञान की बात कर रहा हूं तो ज्ञान से मेरा मतलब किसी आध्यात्मिक या सामाजिक ज्ञान से नहीं है ज्ञान से मेरा मतलब है कि अगर भैया अखबार की खबरों के बारे में तो पूरी जानकारी रहनी चाहिए और आपका एक व्यू प्वाइंट तैयार रहना चाहिए अब व्यू पॉइंट हर चीज में कहां से व्यू प्वाइंट बना ले भाई तो साहब हमने तो यह सीखा कि भैया व्यू पॉइंट अगर बनाना है तो कहीं एक दो जगह पर ही पढ़ लो और उस व्यू पॉइंट को अपने मन से उसका विश्लेषण करके एनालिसिस करके आप प्रस्तुत कर सकते हैं जैसे आपको उदाहरण के लिए बताते हैं भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच जो आज चल रहा है अब साहब भारत आप कहीं भी जाइए आजकल तो भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच की बात हो रही है अब इसमें दो ऑप्शन हो सकते थे या तो हम भारत पाकिस्तान की टीमों के बारे में जानकारी इकट्ठा करें जो कि एक बड़ा जोखिम भरा कार्य था क्योंकि अभी तो आजकल के जो आधुनिक खिलाड़ी हैं उनके नाम भी नहीं याद हैं भैया या दूसरा तरीका क्या था कि आप क्रिकेट के खेल की अनिश्चितताओं के बारे में यानी क्रिकेट के खेल में जो मैच फिक्सिंग और इस तरह की घटनाएं होती हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रख लीजिए और जब भी कोई आपसे कहे कि भैया आप भारत पाकिस्तान मैच के बारे में क्या कहते हैं आप शुरू हो जाइए उस क्रिकेट मैच की अनिश्चितताओं और मैच फिक्सिंग को लेकर के और जब आप शुरू हो जाएंगे तो फिर कौन आपसे बहस करने आएगा तो साहब हमने देखा ये कि जिंदगी में सीखना एक बड़ी भारी चीज है और जितना ही आप सीखते जाएंगे आपको बोलने के लिए मौके उतने ही मिलते जाएंगे तो साहब अच्छा जब बात सवाल बोलने का है बातें करने का है तो आपको तो हमने बताया कि भैया बातें करते रहो और हमारे एक दोस्त ने हमको बताया भी कि बुढ़ापे में बातें करना ही आपको जिंदा रखता है तो साहब हालांकि मेरा बुढ़ापा नहीं है मगर आप में से कुछ लोगों का बुढ़ापा तो डेफिनेटली आ ही गया है तो आप लोग बातें करते रहिए और जिनका बुढ़ापा नहीं भी आया है भाई बुढ़ापे को थोड़ा दूर रखो ना हमारी तरह ही बातें तो करते रहिए तो साहब बातें करते रहिए और कहानियां बनाइए कुछ सीखिए उन सीखी हुई बातों से बातें बनाइए इसके साथ ही, ही आज के लिए बंद करता हूं आप सभी को धन्यवाद देते हुए क्योंकि आपने अपना इतना समय दिया मुझको अब मैं आपसे अनुमति चाहूंगा फिर मिलेंगे अगले हफ्ते और अब आशा है कि शायद आज का मैच हम लोग जीती ही जाएं क्योंकि जब आप ये सुन रहे होंगे उस समय तक मैच का रिजल्ट तो आ ही चुका होगा और मुझे तो मैंने आपको बता दिया मुझे तो मैच में ज्यादा रुचि है नहीं क्योंकि मैच फिक्सिंग का जमाना चल रहा है चलिए साहब नमस्कार इसी के साथ अगले हफ्ते तक के लिए बिताऊ